तत्वबोध तत्व सब रखता आत्मा वास्तविक वस्तु को तत्व बोध आत्मबोध ऐसा हो? दो प्रकार के मार्ग हैं एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग माने ये गाड़ी घोड़ा उठाना ये एक लौकिक व्यवस्था को यहां प्रवृत्ति नहीं कहा है शास्त्रीय प्रवृत्ति मार्ग होता है यज्ञारी का अनुष्ठान करना तब तक लोग जाना यह प्रवृति मार्ग हम लौकिक जो व्यवहार करते हैं ये तो प्रवृति मार्ग भी नहीं कहते हैं ये तो शरीर यापन के लिए है जन के शरीर यापन के लिए कोई शास्त्रीय मार्ग ये नहीं होता यहां जो हम मकान दुकान बनाते हैं अथवा गाड़ी घोड़े रखते हैं हम खेती पाती करते हुए करते हैं तो यह शास्त्रीय मार्ग नहीं है शास्त्र संबंधी मार्ग होता है दो मार्ग है एक प्रवृति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग में है वशिष्ठ आदि को प्रवृत्ति मार्ग माना गया गृहस्थाश्रम में है किंतु उनका जीवन अच्छा जीवन है यज्ञ आदि करते हैं करवाते हैं दान लेना दान देना ये क्या करना ये ये करवाना पढ़ना पढ़ाना इस तरह से जीवन यापन हो रहा माना शास्त्र सम्बद्ध मार्ग है यहां अनुष्लोक में है बाद में स्वर्ग लोग पहुंचेंगे जैसा भी होगा प्रवृति मार्ग होगा निवृत्ति मार्ग का अर्थ कुछ भी नहीं है अपने आत्मचिंतन में जाना है अंतिम में जाकर के आत्मा में पहुंचना है ये निवृत्ति मार्ग है इसके लिए क्षण का दृष्टांत दिया है प्रवृत्ति मार्ग में वशिष्ठ आदि ऋषि हैं और निवृत्ति मार्ग में क्षण आदि हैं क्षण सनंतन सनातन सन ये चार कोई योजना भी आगे होते हैं आत्मचिंतन में होते तो निवृत्ति मार्ग वाले क्या बाकी ये वर्तमान हम लोग जो कर रहे हैं ये तो शास्त्रीय मार्ग नहीं है ये तो जीवन यापन के लिए है जो भी है जैसा भी है ये कोई प्रवृति निवृत्ति में नहीं आता प्रवृत्ति मार्ग अर्थ है विद्यादि का अनुष्ठान करते रहना और निवृत्ति मार्ग करता है आत्मचिंतन करने जाना तो यह आत्मचिंतन में जाने वाला अधिकारी मुमुक्षु का है मुमुक्षु नहीं होता मुमुक्षु का लाता तो चार प्रकार के मनुष्य होते हैं एक पामर होता है और एक होता है बुभुक्षु एक होता है मुमुक्षु एक होता है मुक्ता चार प्रकार के होते हैं पामर मनुष्य जो शास्त्रीय संस्कार जिसमें नहीं है पशुबद्ध व्यवहार करता है जैसे सुबह उठे अपने आहार विहार में चल देते हैं पशु वैसे ये भी आहार विहार में वर्तमान लगे हैं और कुछ नहीं शाम हो गया एक जगह में आकर के जैसे पशु बैठते हैं वो भी अपने घर बनाया हुआ बैठते हैं इनमें केवल ये शरीर यापन में ही जो लगे रहते हैं उसी के जो व्यापार में लगते हैं उनको पामर लोग बोलते हैं शास्त्र संस्कार जिसमें नहीं है परलोक है ईश्वर है ये कुछ भी नहीं केवल बस कमाओ खाओ रहो ऐसे लोगों को कहते पामर दूसरे होते हैं शास्त्र संस्कार होता है शास्त्र पढ़े लिखे होते हैं किंतु वो मुक्त होने की इच्छा नहीं करते हैं इस लोक के में दान पुण्य आदि करके परलोक जाना चाहते हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं विषय भोग से निवृत्त नहीं है विषय भोगने की इच्छा है यहां के विषय को त्याग देते हैं दान दे देते हैं किंतु वहां के विषय भोगने की इच्छा है स्वर्ग की ऐसे लोगों को भुभुक्षु बोलते हैं भुगतु भिक्षु भुभुक्षु पामर संज्ञा वाले एक और एक भुमुक्षुव तीसरे होते हैं मुमुक्षु मनुष्य संसार को देखते हुए आवागमन के चक्कर करते करते करते विचार से और देख करके थका हुआ अब दोबारा दोबारा शरीर में जाना न पड़े कोई भी शरीर हो लेना न पड़े अपने आप में रह सके हम मुक्त होने के लिए कोई लोकांतर में जाना नहीं है अपने स्थिति में अपने स्वरूप में रहना यही मुक्ति है तो ऐसे जो संसार से विरक्त हैं शरीर लिया कष्ट मिला कोई भी शरीर लेते हैं कष्ट होता तो उससे जो उपरां वो प्राप्त हुए हैं आगे हमें शरीर न मिले ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं भीतर की तरफ घूसते हैं आत्मा में पहुंचने के लिए चेष्टा करते हैं उस ताल में उनको मुमुक्शु कर और जो आत्मा में पहुंच जाते हैं उनको कहते हैं मुक्ता मुक्त बोलते हैं चार प्रकार के मनुष्य होते हैं एक पामर एक रुभुक्षु एक मुमुक्षु एक मुक्ता चार प्रकार के उनमें से यहां का विषय है मुमुक्षुओं का विषय है मुमुक्षु को कैसा रहना चाहिए संसार से जो मुक्त होना चाहता है उसके कैसा बर्ताव होना चाहिए तो कहते हैं उसके पास में चार साधन होना चाहिए बताए विवेक वैराज्य समाजी सरसंपत्ति और मुक्षित्व ये चार होना चाहिए संसार आगे न हो शरीर न हो इसके लिए चार साधन अपने जीवन में रखना चाहिए विवेक तो विवेक का निरूपण हो गया नित्य नित्य वस्तु विवेक नित्य वस्तु एक आत्मा ही है आत्मा में अपना स्वरूप जिसे ये शरीर जिसकी सत्ता से शरीर चल रहा है यानी चेतन तत्व तो शरीर जड़ तत्व है केतन जैसा होकर के व्यवहार कर रहा है अभी जैसे लोहा अग्नि से संबंध प्राप्त करके अग्नि जैसा व्यवहार करता है जलाने का काम करता है जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती है लोहे में फिर भी अग्नि के संबंध प्राप्त करके जलाने का काम करता है अग्नि जैसा व्यवहार करता है जैसे अग्नि का व्यवहार जलाना होता है वैसे काम करता है उसी प्रकार ये हमारी इंद्रियां है बुद्धि है मन है प्राण है और ये शरीर है चेतन जैसा बन करके व्यवहार चल रहा है पत्थर जैसा ये नहीं है पत्थर से दूसरे ढंग में बैठा हुआ जो तो जिस चेतन की सत्ता पा करके संबंध पा करके चेतन जैसा बने हैं हम उस चेतन तक पहुंच रहा है तो भीतर जाते जाते जिस हमारी सत्ता से ही ये चैतन्य तो प्राप्त किए हुए हैं तो उस चेतन में जाने के अभ्यास काल में मुमुक्षु कहते हैं तो मुमुक्षु के पास चार साधन होना चाहिए तो मुक्त होना चाहता है उसके पास क्या विवेक तो आत्मवस्तु सत्य है अपना स्वरूप सत्य है बाकी सब नश्वर है ऐसी दृढ़ता आ जाए बाकी में यही शरीर है इंद्रियां हैं, मन है बुद्धि है बाह्य पदार्थ ये सब नश्वर है तो विनाशी है अपना स्वरूप ही सत्य है ऐसा ज्ञान को विवेक बोलो और वैराग्य श्लोक और परलोक के जो भोग हैं उनमें विरक्त हो श्लोक के भोग की इच्छा नहीं ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए परलोक के भोग की भी इच्छा नहीं है उसको कहते हैं वैराग्य विवेक के बाद दूसरा साधन होता है वैराग्य अगर मुक्त होना हो तो साधन चाहिए जीवन तीसरा है समाधिक सर्वसंपत्ति देखो हमारे मन में दुर्गुण भी है सदगुण भी है दुर्गुण वो होते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य ये दुर्गुण होते हैं इच्छे हैं दुर्गुण इनको ये नहीं इन्हें के नहीं होना चाहिए और होना चाहिए क्या हमारे पास अगर दुर्गुण है तो हटाने का प्रयास करना चाहिए काम माने विषयों की इच्छा क्रोध लोभ मोह मदमाश के ये भी हो तो हटाने का प्रयास होना चाहिए और सद्गुण क्या है तो समा समरम तिपीक्षा श्रद्धा समाधान ये सद्गुण होते हैं इसको अपनाने का कोशिश करना चाहिए समा मन को नियंत्रण करने का नाम समा है सम का अर्थ होता है मन मन का नियंत्रण कर करना। हमारे अधीन मन हो मन के अधीन हम न हो यह हमारे अधीन हो मन तो साम करता हो और दम होता है बाह्य इंद्रिय जो है दसों इंद्रिया निग्रहित होनी चाहिए हमारे वाणी भी निग्रहित होनी चाहिए रचना निग्रहित होनी चाहिए स्त्रोत्र है चक्षु है शोक है घाण है हस्त है पैर है सब तो निगृहित निग्रहित होने माने कुछ नहीं करना नहीं जब करने योग्य प्रसंग आएगा तो करे देखने योग्य प्रसंग आए देखे न देखने का प्रसंग हो तो न देखें। इसी प्रकार हाथ में भी कुछ करने योग्य हो तो करे न करने योग्य है तो न करें। ऐसा बाह्य इंद्रिय के जो निग्रह है उसको कहते हैं दम समी उपरम उपरम शब्द का अर्थ स्वधर्म का अनुष्ठान कहा यहां प्रत्येक आश्रम प्रत्येक वर्ण का अपना धर्म है पुस्कार पालन करना अपने धर्म का पालन करना इसका नाम उत्तरा और तितिक्षा क्या चीज होती है तो जो शीतोष्ण आदि द्वंद्व चलते हैं अनिवार्य है प्रकृति का नियम है कभी शीत होना कभी पुष्ण होना कभी भूख होना कभी प्यास होना कभी जैसे दिन रात के समान अनिवार्य है इसमें घबराना नहीं जैसी समय आ जाए समस्या बने उसी तरह से निकाल दें हाई तो नहीं मचान और ठंडी आने वाली है तो रोक नहीं सकते उसमें अभी से के क्या कर सहन करो आगे गर्मी आएगी उससे भी रोने से काम नहीं चलेगा सहन करना पड़ेगा शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व होते हैं उनको सहन करने का नाम प्रतिक्षा है घबराए उसके नाम प्रतीक्षा है और क्या है गुरू में वेदांत में तो गुरु वाक्य वेदांत वाक्य आदि में विश्वास बिल्कुल ये सत्य बोल रहे हैं जो हमें बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं करके उसमें लग जाए उसका नाम है श्रद्धा वैसे तो श्रद्धा तो सभी की होती है किसी की श्रद्धा कहीं, किसी की श्रद्धा कहीं, किंतु श्रद्धा रूप से इसी को कहा जाता है गुरुवाद क्यों है और उपनिषद के बाद के जो वेदांत के हैं उपनिषद के बाद क्यों जो विश्वास रखें का नाम एक विश्वास जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य बोल रहा है वो कार्य हमें करना होगा ऐसा भावना बना रहे तो इसका नाम है श्रद्धा और समाधान का अर्थ होता है चित्त एकाग्रता मन की एकाग्रता आत्मा में ही मन को जोड़ने का अभ्यास बनाना एक ही हो मन में उथल पुथल का अभाव हो जाना यह है समाधान सत्यता है तो ये छह गुण साधक के जीवन में होना चाहिए अगर आप उनका होना चाहते तो छह होना चाहिए तो तीन साधन हो गए चौथा साधन मुमुक्ष का भी होना चाहिए मुक्त होने की इच्छा भी होनी चाहिए माने मोक्षों में भूयात ऐसे मन में भाव चाहिए मेरा अब मुक्ति हो जाए बस आगे संसार न हो मेरे मेरा मोक्ष मुझे मोक्ष मिल जाए ऐसी कामना होनी चाहिए कामना है तो विषयों की कामना नहीं मोक्ष की कामना होनी चाहिए ठीक है ये चार साधनों ये चार साधन है विवेक वैराग्य समाधि सर्वसपत्ति मुख्या ये चार साधन होते हैं साधक के पास तो एक साधन जिसके पास होगा उसको क्या होगा उसके बाद एक तत्व विवेक का अधिकारी होता है आत्मज्ञान के अधिकारी होता है तभी आत्मज्ञान समझेगा आत्मा को समझेगा कि चार साधन जिसके जीवन में है वही व्यक्ति आत्मा को समझ पाएगा आत्मज्ञान के अधिकारी तब होता है तत्व विवेक क्या चीज होता है तत्व विवेक माने क्या तत्व विवेक का अर्थ होता है आत्मा सत्य है अन्य सब मिथ्या है झूठा ये बुद्धि में विश्वास आ जाए इसका नाम है तत्व विवेक एक आत्मा ही सत्य पदार्थ है बाकी सब के सब शरीर आदि जितने मिथ्या मिथ्या माने झूठा न होते हुए भाषण ऐसी बुद्धि बने इसको नाम कहते हैं विवेक जहां तक हो गया आगे आत्मा क्या चीज है एक प्रश्न उठता है आत्मा क्या है किसको आत्मा कहेंगे आत्मा कह ऐसा प्रश्न आया तो इसके उत्तर देते आज हाँ। आत्मा क्या है आत्मा हमारे क्या होता है कोई ऐसा नहीं समझ रहा कि कोई कहीं गुहा में होगा कहीं जंगल में होगा ऐसा नहीं जो ये आत्मा कह करके जो जिज्ञासा रखता है वो आत्मा आत्मा तह करके जो प्रश्न कर रहा है जो प्रश्न कर रहा है वही आत्मा होता है आत्मा तह तो जब प्रश्न आया आत्मा क्या है एक प्रश्न आया तो इसके उत्तर कहते हैं देखो ये तीन शरीर है इससे अतिरिक्त आत्मा होता है फूल शरीर फूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि अतिरिक्त यह तो आत्मा का स्वरूप बताते हैं आत्मा क्या होता है फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीन शरीर है यहां हम जिसको शरीर कह रहे हैं ये तो स्थूल शरीर है ये स्थूल शरीर है माना हड्डी मांस जितना अंश है ये स्थूल शरीर में होता है इसमें। दूसरा दूसरा इसमें सूक्ष्म शरीर है जिसमें तीन शरीर पाए जाएगा जहां हमारी एक बुद्धि होती है शरीर रह करके एक बुद्धि होती है, तीन है या तीन शरीर है यहाँ स्थल शरीर जितने यहां पर हड्डी मांस पाया जाता है माने डॉक्टर के चाकू छुरे जहां तक चलते हैं वो होता है फूल शरीर मांस का पुंज फूल शरीर होता है इसके स्थान सान पर कुछ इससे अतिरिक्त वस्तु बैठे हुए हैं उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं इसी में बैठे हैं जगह जगह पर बैठे हैं सूक्ष्म शरीर जैसे आंख है कान है नाग है ये तो मांस को आंख का नाभ नहीं बोलते हैं या देखने की शक्ति को तो आंख बोलते हैं सुनने की शक्ति को कान बोलते हैं इसमें यहां पर बैठती हो सकती है, सूंघने की शक्ति को नाग बोलते हैं चखने की जो शक्ति है उसको रसना बोलते हैं जो रसना करते हैं सूने की शक्ति परस का ज्ञान होता है जिससे वो शक्ति को सुख बोलते है ये पांच ज्ञान हैं, ये सूक्ष्म शरीर में आते हैं दिखाई नहीं पड़ते ये तो कार्यान्वय होते है देखो मकान सामने दिख रहा है इसके मतलब हमारी आंख है ये ज्ञान अनुमान होता है आंख दिखता नहीं आंख से देखा जाता है आंख अनुमान से सिद्ध होता है सामने गुलाब का पुष्प लाल लाल दिख रहा है तो वो लाली देखने वाला व्यक्ति है तो लाली दिख रहा है मानी इसके मतलब हमारे पास चक्षू है आंख है सूक्ष्म शरीर कोई दिखाई नहीं पड़ते है हाँ या कार्यान्वय होते हैं तत्त कार्य को लेकर तो ये चक्षुदादी पांच ज्ञानेन्द्रिया है चक्षु स्त्रोत्र धान रसना पांच ज्ञानेन्द्रिय और मुख हाथ पैर और लिंग और गुदा तो ये पांच कर्मेन्द्रिय लिंग माना मांस को नहीं लेना उसमें कर्मेन्द्रिय बैठी हुई है मुख में बाघेन्द्रिय बैठी बोलने की शक्ति मुफ्त है वो तो शक्ति को बाक बोलते हैं मुख तो यह मांसा है इसको ये नहीं बोलेंगे तो मुख मान मांसा ही है ये तो स्थूल शरीर में है इसमें एक शक्ति विशेष है बाघ शक्ति वाणी बाघ इंद्रिय है तब बोल पाए बोलते हैं हाथ में हस्त इंद्रिय है और पैर में पाद इंद्रिय है पैर में बैठी है वो और इंद्रि जिससे चलने फिरने का काम हो पाता है गुदा में गुदेन्द्रिय है और लिंग में आपका जो तो है इंद्रिय बैठी है शिष्ण इंद्रिय है तो इसमें क्या काम करते हैं एक इनका काम होता है मुंह से बोलने का काम होता है तो बाघ इंद्रिय बोल रही है हाथ से लेन का काम होता है तो हाथ में हस्त इंद्रिय है इसलिए लेन का काम हम कर पाते हैं कोई भी चीज उठाना होगा धर्मालय में पैर में पाद इंद्रिय क्या काम कर दे चलने का काम करती है और बुदा मल का त्याग करने का काम करे वहां इंद्रिय है मल का त्याग करने का काम करती है और शिष्ण इंद्रिय में पुत्र त्याग का, का काम करने का इंद्रिय है तो पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया यही शरीर में बैठे हुए हैं फूल शरीर से वो अतिरिक्त होते फूल शरीर नहीं है वो सूक्ष्म होता और पांच प्राण हैं जो नीचे ऊपर आदि काम कर रहे हैं पंद्रह मन और बुद्धि मिलाकर के ये सत्र तत्व तो को सूक्ष्म शरीर का इसी में है सूक्ष्म शरीर है तो फूल शरीर सूक्ष्म शरीर फूल शरीर का स्वरूप हो गया हड्डी मांस सूक्ष्म शरीर का अर्थ आया कि आंख आदि तो फूल शरीर में बैठ करके काम कर जाए सत्र तत्व इसके अतिरिक्त एक शरीर है कारण शरीर जिससे ये बनते हैं माने अज्ञान अज्ञान को कारण शरीर में लेते हैं कि शरीर फूल शरीर चाहे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति अज्ञान जब तक है तब तक होता है कारण शरीर में अज्ञान को लेते हैं ये तीनों शरीरों से अतिरिक्त होता है आत्मा हमारा स्वरूप जो होता है ना हड्डी मांस का पुतला भी ये नहीं है आग आदि भी नहीं है अज्ञान भी नहीं है ये तीनों से अतिरिक्त होता है आत्मा आत्मा तीनों से अतिरिक्त है यही कहाक्ष्मण शरीर आदि व्यतिरिक्त ये कहते आत्मा कौन है प्रश्न आया कहते तो देखो थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मानी थूल शरीर में हड्डी मांस का पुंज होता है और सूक्ष्म शरीर में सत्र सूक्ष्म तत्व तो होते हैं पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण मन बुद्धि इससे भी आत्मा अतिरिक्त है आठ आत्मा नहीं कान आत्मा नहीं ऐसा और कारण शरीर होता है अज्ञान जब तक अज्ञान है तब तक शरीर मिलता है ये तीनों शरीरात शरीरों से पृथक है आत्मा व्यतिरिक्त माने पृथक अलग है आत्मा ये शरीर में आत्माबुद्धि न करे इससे अतिरिक्त है तो कैसा है वो फिर कहते हैं पंचकोषातीत है। पांच कोष से भी अतीत है आत्म पृथक तीनों शरीरों से अलग है और पांच कोषों से भी अलग है जब कोष की चर्चा होती है तो तीन शरीर को पांच भाग में विभक्त करके कोष की संज्ञा देते हैं कई तीन शरीर का विभाग करते हैं जब इस थोड़ा शरीर को अन्नमय कोष बोलते हैं शास्त्र अन्नमय कोष और प्राण को कहते हैं प्राणमय कोष उसके बाद पांच कर्म इंद्रिया और मन को मिलाकर के मनोमय कोष कहते हैं और पांच ज्ञान इंद्रिया और बुद्धि को मिलाकर के विज्ञानमय कोष बोलते हैं उसके आगे अज्ञान को लेकर के आनंदमय कोष कहते हैं इन पांचों कोषों से अतिरिक्त होता है आत्मा मानस अन्नमय कोष से भी पृथक है प्राणमय कोष से भी पृथक है मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष इन सब सबसे पृथक है आत्मा पृथक पंच कोषातीत सन पांच कोषों से भी अतीत होता हुआ माने तीनों शरीरों से पृथक और पांच कोषों से भी दूर तो पांच कोष में भी नहीं आता आत्मा अवस्था साक्षी क्या देखो तीन अवस्था का जो अनुभव करता है वो आत्मा होता है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ती अवस्था तीन अवस्थाओं के जो साक्षी है देखो कल दिन में हम लोग कुछ काम धाम कर रहे थे कुछ चल रहा था तो जागृत अवस्था थी तो उस काल में हम जान रहे थे जागृत अवस्था को जानने वाले सारे व्यापार को हम समझ रहे थे कल दिन में जो भी कार्य हुआ जागृत अवस्था में हो रहा था उसकी साक्षी हम थे हम जानते थे ये काम हुआ उसके बाद खा पी करके रात में सो गए फिर स्वप्न अवस्था का अनुभव किया हमने जहां भी जैसे अभी पहाड़ को देखा पर्वत को देखा नदी देखा ताला देखा गाड़ी छाड़ी जो भी देखा किसने देखा हमने देखा वो अनुभव करता हम उड़े स्वप्न के अनुभव करने वाले भी हम उड़ते उसके बाद ऐसी जगह में पहुंचे जहां पर किसी प्रकार का वाहन नहीं सुख अवस्था में पहुंच गए विषय चिंतन छूट गया विषय का ज्ञान नहीं है उसका अज्ञान विशिष्ट अवस्था में हम पड़ गए उसको भी हमने अनुभव किया अभी हम फिर जागृत में आए हुए फिर हम स्वप्न में जाएंगे स्वप्न दृश्य देखने वाले भी हम होते हैं आत्मा होता है जागृत दृष्टि देख रहा है कि आत्मा अभी का दृश्य का अनुभव कर रहा है कुछ काल के बाद स्वप्न का अनुभव करेगा फिर सुसूपि का अनुभव करेगा वो तो तीनों अवस्थाओं के जो साक्षी होता है जिससे ये तीनों अवस्था जाने जाते हैं तो वो होता है आत्मा वही आत्मा है जिससे ये तीनों अवस्थाओं का अनुभूति होती वो तो, तो अलग चीज के अंदर तो चेतन ही जानेगा जाने ना कि तीनों का जानेगा चेतन जानेगा कोई चेतन आत्मा होगा ये शरीर आत्मा नहीं है शरीर कुछ नहीं जानता इसमें विद्यमान जो तत्व है चेतन तत्व वो होता है साक्षी अभी जो अनुभव कर रहा है ये कुर्सी है ये घर है ये दरी है अनुभव चेतन को वो चेतन तत्व आत्मा तीनों अवस्थाओं का साक्षी और उसका स्वरूप कैसा है जो तीन विशेषण लग गए आत्मा का फूल शरीर से अतिरिक्त फूल और सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त कारण शरीर से भी अतिरिक्त पंचकोष से भी पृथक तीनों अवस्थाओं के साक्षी ऐसा आत्मा है सच्चिदानंद स्वरूप अषम स्थिति जिस सच्चिदानंद स्वरूप से जो रहता है इस शरीर में उसका स्वरूप होता है शत्रु कभी भी उसका अभाव नहीं होता आत्मा का शत्रु चित्त माने चेतन रूप और आनंद माने सुख रूप आत्मा में कभी दुख नहीं होता ये दुःख तो, तो शरीर के कारण से होता है सत स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप ऐसा आत्मा का स्वरूप होता है सत्य माने त्रिकाला बाधित कभी भी उसका भाग नहीं होता शरीर बदलते रहते हैं आत्मा बदलता नहीं ऐसा स्वरूप है और चित माने चेतन स्वरूप है जड़ नहीं शरीर जड़ है चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारण शरीर हो सब जड़ होते हैं वो तो यहाँ चेतन जैसा लगता है आत्मा के सानिध्य से चेतन जैसा लग रहा है वास्तव में चेतन नहीं मृत्यु शरीर में चेतन का अभाव होता है जड़ है पता लगता है तो आत्मा के सान्निध्य से चेतन भाजपा है किंतु आत्मा चेतन है सदरूप है और आनंद माने सुख रूप है ऐसा होते हुए जो रहता है यहाँ यह तिष्ठती जो ये तत्व रहता है स आत्मा यही आत्मा है आत्मा का स्वरूप ही मन तीनों शरीरों से अतिरिक्त पांचों कोषों से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं के साक्षी और सचित आनंद रूप से जो रहता है सदरूप से रूप से आनंद रूप से जो विद्यमान है जो रहता है स आत्मा यही आत्मा है किसी को पकड़ना चाहिए नुमुखियों को उसी भाव में रहना चाहिए वही आत्मा प्रश्न हुआ आत्मा का लक्षण जब क्या है पूछा तो कहा तीनों शरीरों से रहित पंचकोष से रहित तीनों अवस्थाओं के साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा होता है कहा तो ये तीनों शरीर में फूल शरीर क्या होता है और छानबीन करना है यहाँ आत्मा कौन होगा छानबीन करने के लिए और एक एक का निरूपण करते हैं फूल शरीर का क्या स्वरूप होता है कहते थूल शरीर है तुम ये प्रश्न उठा फूल शरीर क्या है एक प्रश्न आया क्योंकि आत्मा स्थल शरीर से पृथक है अलग है तो फूल शरीर का आकार हो तो वहां क्या आकार होगा उससे आप हाँ हम अपने को हटाएंगे बुद्धि को तो फूल शरीर क्या है कहते हैं ये फूल शरीर जो है ना ये जो पृथ्वी है जल है वायु है तेज है वायु आकार ये तो जो भूत हैं इनसे बना हुआ होता है फूल शरीर ये कहते हैं फूल शरीर इम पंचीकृत पंचमहाभूत है ये जो पंचमहाभूत है जिससे सारा सृष्टि होती है पांच महाभूतों से होती है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उनको महाभूत बोलते हैं पांच है ये इसलिए पंचमहाभूत हो गए पृथ्वी तत्व जल तत्व वायु तेज तत्व वायु तत्व आकाश तत्व इनसे बना हुआ होता है किंतु ये भूत भी दो अवस्था में होते हैं पंचीकृत अवस्था में और अपंकृत अवस्था में एक मिश्रित अवस्था है ये जो पृथ्वी हम जिसको बोल रहे हैं ना अभी आकाश तत्व तो भी कुछ अंश में है तेज तत्व तो भी है वायु तत्व तो भी है जल तत्व तो भी है ये मिश्रित वाला है किंतु जो शुरू में होते हैं जो अमिश्रित अवस्था में उसको अपंजीकृत भूत बोलते हैं सूक्ष्म में होते हैं व्यवहार के योग्य नहीं होते जो व्यवहार के योग्य जो भूत है पांच भूत ये पंचीकृत वाले हैं पातों में पांचों अंश पाए जाते हैं मुख्य अपना अंश होगा और बाकी अन्य का थोड़ा थोड़ा अंश होगा तो ये शरीर पंचकृत महाभूतों से बना हुआ है मिश्रित भूतों से बना है क्या पंचकृत पंच, पंच महाभूत ही पंच महाभूत यही होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यही तत्व पाए जाएंगे इसमें शरीर इसमें पृथ्वी तत्व पाया जाता है जल तत्व है इस शरीर में और वायु तत्व भी है तेज तत्व भी है आकाश तत्व भी है ये पंचीकृत जो पंचमहाभूत है प्रकृति आदि इससे बना हुआ है इससे इसमें वही अंश इसमें पाए जाते हैं पंचीकृत पंचमहाभूत कृतम पंचकृत महाभूतों के द्वारा बनाया गया ये स्थूल शरीर और सत्कर्म जन्यम पूर्व कर्म से जन्म है ये शरीर पैदा होने के लिए पहले जो कर्म हुआ था शरीर पूर्व शरीर से जो कर्म होता है वो कारण बना हुआ है अगर कर्म न होता तो शरीर न होता शरीर हुआ है तो पूर्व कर्म को मानना पड़ेगा पूर्व कर्म के द्वारा बना हुआ है सुख दुख आदि भोग आयतनम सुख दुख आदि भोग ये आयतन आश्रय होता है इसी शरीर में बैठ करके जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करता है यह आश्रय है शरीर सुख दुःख भोगने के लिए आश्रय है शरीर के अभाव काल में जीवात्मा को सुख दुख का अनुभूति नहीं होती शरीर काल में ही जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है भोग का आयतन माना है शरीर आयतन माने आश्रय भोग का आश्रय है माने जब तक ये शरीर है तब तक यह जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करता है ये होता है फूल और इसमें छह धर्म लगे हुए हैं कहते हैं शरीर फूल शरीर में छह धर्म दिखाई देते हैं अस्ति जायते दर्दते दिपरीड़मते अपक्षीयते दिनश्यती शरीरम का छे विकार हैं इसको पहले पहले इसको जायते बोलते हैं पैदा होता है ये आज से पचास से साल पहले ये शरीर यहां दिखाई नहीं देता था किन्तु तो अब दिखाई देने लगा जायते पैदा हुआ जाते माने पैदा होता है उसके बाद हय करके बोलने लगते हैं लोग अस्ति बोलते हैं अस्ति माने है ऐसे यहाँ शब्द पैदा होता है पहला पैदा होता है तब हय कहने लगते हैं अस्थि और बर्दते कुछ काल तक तो बढ़ता है बढ़ने लग जाता है जब पैदा होता है तो लोग हय बोलने लगते हैं उसके बाद में तो बढ़ने लगता है कुछ काल तक शरीर ऐसा है फूल तीसरा विकार बढ़ना पहला विकार इसका है पैदा होना दूसरा विकार है हाय करके बोलना अभी हाय में हाय है हाय है। है बोलते हैं इसको पहले नहीं है बोलते थे अब हाय बोलते कुछ दिन के बाद बोलेंगे नहीं है बोलेंगे छिप जाए, तो जायते मने पैदा होता है एक विकार इसको फूल शरीर उसके, उसके बाद अस्थि बोलने लग जाते हैं लोग है करके बोलते फिर तीसरा विकार आएगा बढ़ते बढ़ने लगता है छोटा तो सा पैदा हुआ था वो हुए तीन छह फुट सात का हो गया बढ़ता है उसके बाद विपरी विपरीत होने लगता है तीस पैंतीस साल के बाद में फिर उल्टा होने लगेगा बिगड़ने लगेगा तीस पैंतीस साल तक तो बढ़ता जाता है उसके बाद ये बिगड़ने लगता है विपरीत विपरीत होता है पूर्वावस्था से विपरीत होता है फिर अपक्षीयते फिर वो क्षीण होने लग जाता सूखने लग जाता है छिकुड़ने लगता है उसके बाद बिन नष्ट होता है कोई भी स्थल शरीर हमेशा नहीं रहेगा जायते से शुरू होता है गिन में अंत होता है केवल मनुष्य का शरीर है पशुओं का शरीर वृक्ष आदि सबके लिए ऐसे होता है जो फायदा होते हैं सबकी स्थिति यही होती है पहले जाएते ही शब्द होता है पैदा होता है उसके बाद अस्थिहाय करके बोलते हैं कुछ लोग फिर बढ़ने लगता है अपने सीमा तक कुछ फिर विपरीत हो जाता है और अपक्षीण होगा विशेष रूप से क्षुण हो जाता है झुगियां पड़ती है बचपन में जो खुराक देते हैं उससे तो बढ़ता है वही खुराक देने पर भी वृद्धावस्था आने पर कहा खुराक काम नहीं करती क्षुण हो जाता विनशति अंतिम में नष्ट हो जाता है ये छह धर्म इसमें लगा हुआ होता है जिसमें फूल से नहीं जायते से लेकर के विनश क्षति तक धर्म होता है इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा कोई भी रोक ना जाएगा उसकी मूर्खता है हाँ न दवाई से रुकेगा ना दारू से रुकेगा ना कुछ रुकेगा बड़े बड़े वैद्य को भी मरना पड़ता है बड़े बड़े राजाओं का भी विनाश होता है नष्ट होना ही है इसका स्वभाव है इसका जिसको कोई इधर उधर करने नहीं सकता तो ये छह धर्मों से युक्त क्षण विकारवत् छह विकारों से युक्त ये तक फूल शरीर स्थूल शरीर होता है इसको स्थल शरीर जो पैदा होता हो बढ़ता हो अस्थिक्रिया लगी हो और विपरीत हो जाता हो क्षीण हो जाता हो विनाश हो जाता हो उसको स्थल शरीर इससे अतिरिक्त है आत्मा आत्मा न पैदा होता है न बढ़ता है न विपरीत दिज़ी, होता है न क्षीण होता है न नाश होता है इससे अलग है आत्मा उस आत्मा में अपने बुद्धि को बैठाना होता है साधक को यह स्थल शरीर से आत्मा अतिरिक्त है स्थल शरीर का स्वरूप ऐसा सूक्ष्म शरीर क्या होता है प्रश्न आया क्यों सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा अलग है तो सूक्ष्म शरीर क्या है सूक्ष्म शरीर क्योंकि आत्मा का लक्षण दिया है थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर से अलग कारण शरीर से भी अलग कहा हुआ है तो फूल शरीर से तो आत्मा अलग क्यों ये उत्पत्ति होती है आत्मा की उत्पत्ति नहीं ये विनाशी है आत्मा अविनाशी है अलग है ये बुद्धि में जाना चाहिए इसी को आत्मा नहीं समझना चाहिए थूल शरीर इसे अतिरिक्त फिर सूक्ष्म शरीर से भी अतिरिक्त है क्या तो सूक्ष्म शरीर क्या है प्रश्न आया तो उसको कहते हैं देखो सूक्ष्म शरीर बनता है अपंचीकृत भूतों से बनता बनता तो पंचमहाभूतों से ही होता है जिसको तो योग सूत्र आदि से परमात्रा शब्द से बोलते हैं जब सृष्टि हुई भूतों की परमात्मा से पहले सूक्ष्म अवस्था में थे भूत के युग नहीं थे कुष्काल के भूत को कहते हैं अपंचीकृत भूत अभी व्यवहार के योग्य भूत है हम उपयोग ले रहे हैं पृथ्वी का जल का हम व्यवहार करते हैं उपयोग करते हैं ये पंचीकृत है ये स्थूल तो भूत है वो तो सूक्ष्म भूत होते हैं उसको कहते हैं अपंचकृत पंच महाभूत होते हैं उसके द्वारा ये बना हुआ है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर ये स्थूलभूत तो से नहीं बनता सूक्ष्म भूत से बना है अपंजीकृत अवस्था के जो भूत थे पंचभूत उससे बना हुआ है और सत्कर्म से जन्म है वो भी पूर्वकृत कर्म के कारण ही ये सूक्ष्म शरीर बने हुए हैं और सुख दुख आदि भोग साधन फूल शरीर होता है सुख दुख का भोग का आश्रय होता है और ये इंद्रिया होते हैं भोग के साधन होते हैं आठ है तो हमें गुलाब का अनुभूति होगी गुलाब को देखने के साधन है साधन में आते हैं फूल शरीर होता है आश्रय जीवात्मा जहां बैठ के भोग करता सुख दुख की अनुभूति करता है में शरीर जब फूल शरीर में बैठे हुए होते हैं तब तो भोग होता है फूल शरीर के अभाव काल में सूक्ष्म शरीर में भोग नहीं हो पाता भोग के साधन तब बनते हैं फूल शरीर में भोग तब होगा सूक्ष्म शरीर बैठे हो तब होगा ये तो परस्पर एक दूसरे के पोषक बने सूक्ष्म शरीर हम किम कहा तो कहते हैं अपंचीकृत पंचमहाभूत ही अपचीकृत पंचमहाभूतों के द्वारा कृतम किया गया बनाया गया सत्कर्मजन्यम पूर्व कर्म से उत्पन्न हुए है ये भी पूर्व कृत कर्म पूर्व शरीर में जो कर्म हुआ था उससे पैदा हुए हैं सुख दुख आदि भोग का साधन सुख दुख आदि भोग के आयतन ये तो नहीं, नहीं है स्थल शरीर तो भोग का आश्रय है और सूक्ष्म शरीर साधन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम सुख रुख की अनुभूति करते हैं भोग शब्द कोई भी विषय हमारे पास होगा विषय का भोग माने उसके लेकर के या तो संतुष्टि होना या असंतुष्टि होना सुख होना या दुख होना इसी का नाम भोग होता है अंतिम परिणाम यही होगा कोई भी विषय आप अपने कब्जा में करोगे अंतिम में उससे या तो सुख मिलना या दुख मिलना दो विषयक होता है इसी का नाम भोग होता है सुख दुख को तो भोग करते ये भोग के साधन है तो ये शत्र तत्व के होते हैं करके बोलना चाह रहे हैं सत्र वस्तु होते हैं सूक्ष्म शरीर में कौन पंच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया इस सूक्ष्म शरीर में पांच तो ज्ञान इंद्रिया हैं जानने के साधन जो बनते हैं ना वो ज्ञान इंद्रिया कहते हैं कुछ करने के साधन है कुछ जानने के साधन कर्म इंद्रिया हाथ पैर आदि जानते नहीं करते हैं काम करने वाले होते हैं और आज आदि करते नहीं जानते हैं ज्ञानेन्द्रिया बोलते हूँ पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्मेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रिया हैं पांच ज्ञानिया दस पंच प्राणालय प्राण अपान ज्ञान समान उदामू पांच पन्द्रह मनस् एकम बुद्धि एका एक मन है एक बुद्धि है मिल करके सत्र तत्व हो गए सब तो सप्तश कला भी भीष्ठती सप्तश कला के द्वारा अवयव कला माने अवयव सत्र अवयव से जो रहता है पुंजक उसका नाम होता है सूक्ष्म शरीर प्रश्न उठा कि पांच ज्ञानेन्द्रिया है कहा तो पांच ज्ञान इंद्रिय कौन है कहते हैं स्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घृणम पंच ज्ञान इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया कौन कौन श्रोत्र है त्वक है चक्षु है रसना ये पांच को ज्ञान इंद्रिया कहते हैं तत्त गोलग में बैठिए चक्षु बैठिए कहात्र बैठा है कान में चक्ष बैठी है आंख में रचना बैठी है जुआ में घड़ है नासिका में चौक है चमड़ी में ऐसा ये पंच ज्ञानेन्द्रिया अब प्रश्न आता है ये भी देखो तब तक काम करते हैं जब तक उनके ऊपर अधिष्ठात्री देवता के उपकार होता है तब काम करते हैं कोई सुनता है कोई नहीं सुनता दो दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं कोई देखता है कोई नहीं देखता तो क्या हुआ उनके सहयोग के लिए देवता आकर के वहां सहयोग देते हैं वो तो देवता जब सहयोग देना बंद करते हैं तो इनके काम नहीं हो पाता व्यापार नहीं हो पाता इन इंद्रियों का ये कहते हैं, अधिष्ठात्र देवताओं का नाम लेते हैं तो दिग देवता। स्त्रोत्र का देवता दिशा जब तक दिशा रूपी देवता इनको स्त्रोत्र को सहयोग दे तब तक तो स्त्रोत्र इंद्रिया सुन पाती है स्त्रोत्र दिग्विदेवता स्त्रोत्र की देवता दिशा है वायु तो और तुगेन्द्रिय का देवता है वायु वायु देवता जब तक तो उपकार करे तब तक तुग तो के द्वारा शीत, स्पर्श उष्ण स्पर्श आदि की अनुभूति होगी जिस दिन ये देवता काम करना छोड़ दे उस दिन ये इनसे स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा मृत्युकाल में क्या होता है मृत्युकाल में ये देवता इनको उपकार करना बंद कर देते तो फिर ये, ये काम नहीं कर पाती देखने सुनने का काम नहीं होता फिर आगे जब शरीर मिलेगा फिर देवता उपकार करने लग जाते हैं फिर देखने सुनने का काम होता है इंद्रियों की स्थिति ऐसी तो स्त्रोत्र की देवता दिशा है तो इंद्रिय का देवता वायु है चक्षु का देवता सूर्य है और रसनाया वरुणा रसना जो स्वाद लेने वाली इंद्रियां हैं जिवा में रहती है उस इंद्रिय की देवता वरुण है और घ्राण्टऊ और घ्राण के अधिष्ठात्री देवता होते हैं अश्विनी कुमार ये दो ऐसे ये तो ज्ञानेंद्रिय देवता ये ज्ञानेंद्रिय की देवता हो गई पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच और देवता भी पांच उनके उपकार करने वाला देवता पांच हैं जिस दिन ये इनको सहयोग करना बंद करेंगे उस दिन आंख नहीं देख पाएगी कान नहीं सुन पाएगा रचना स्वाद नहीं दे पाएगी घाण सु पाएगी स्व तो श का अनुभूति करने जाए ये देवता पांच हैं यहाँ एक एक के एक, एक एक हैं। स्रोत्र का दिशा है वायु ट्व का है तोप का देवता है, और चक्षु का सूर्य है ग्राण का अश्विन कुमार है रसना का वरुण देवता दो वचन है ना दो भाई हैं। ग्राण वो दो साथ में चलते हैं स्वर्ग के वैद्य है अष्टिनऊ दो वजन दो भाई होते हैं अश्विन कुमार स्वर्ग तो के वैद्य उने जाते हैं और वो दो भाइयें साथ साथ होते हैं तो दो वचन में बोला अश्विनऊ अश्विनी देवता के ज्ञान इंद्रिय के देवता हो गए पांच अब आगे बोलते हैं कि देखो स्त्रोत्र का जो विषय होगा क्या होगा इन इंद्रियों का एक एक विषय ज्ञान इंद्रियों का विषय बता दे मैंने वहां तीन चीज देखना होता है स्त्रोत्र में देवता विषय क्या देखना होगा इंद्रिया, स्रोत्र तो हो गया इंद्रिया, देवता हो गया दिशा स्रोत्र के देवता दिशा स्रोत्र इंद्रिया क्या काम करती है देखने का काम करती है सुनने का काम करती है अच्छा क्या काम करती है कहते नहीं उसका विषय होता है शब्द ग्रहण करना अच्छा बुरा जो शब्द है उसको पकड़ना ये काम होता है उसका विषय होता है शब्द स्रोत्र का विषय होता है शब्द प्रत्येक इंद्रियों में तीन तीन चीजों को देखना चाहिए एक तो इंद्रिय दूसरा उसका देवता और तीसरा विषय तीन वो स्रोत विषय शब्द ग्रहण करते हैं स्रोत्र इंद्रिय का जो विषय होता है शब्द ग्रहण करते और चीज ग्रहण नहीं कर सकता स्रोत्र इंद्रिय नहीं कर सकती और किसी का ग्रहण कान से देखा नहीं जाता सु जाता चखा नहीं जाता छुआ नहीं जाता कान से सुना जाता उसका विषय होता है शब्द शब्द ग्रहण करना उसका काम है Mm तो विषय स्पर्श ग्रहण का त्वेन्द्रिय का जो विषय होता है पर्स ग्रहण कर उष्ण माने ठंडा गरम आदि का अनुभूति करना त्वक का काम होता है कान से ठंडा गरम का पता नहीं लगेगा आंख से देख करके ठंडा गरम का पता नहीं होता ठंडा गरम आदि जो पर्श हैं, वो त्वक का विषय है छोने पर पता लगता है त्वक का विषय होता है और चक्षुषो विषय रूप ग्रहण चक्षु का काम क्या है रूप ग्रहण कर नीलपीता आदि रूप होते हैं जो रातो पैलो आदि बोलते हैं नेपाल में वो है नीलपिता आदि रूप का ग्रहण करना चक्षु का विषय जिसके पास आंख नहीं होगा कटोल कर हाँ ये पुस्तक है ये तो बोलेगा वो सूर्यिंद्री तो के द्वारा बोल देगा किंतु ये कैसा है? काला नीला कैसा है नहीं बता पाएगा जो तो सफेद पना काला पना नीलापना हरा पना रक्तपना पीतपना आदि जो तो सात प्रकार के रूप होते हैं उसका ग्रहण करना चक्षु का काम होता है वो विषय रूप है उसका और रतनाया विषया रसग्रहण का रसन इंद्रिय है उसका विषय क्या है रस ग्रहण करना चखना जो बोलते हैं ना का काम होता है दाल को देख करके नमक है कि नहीं पता नहीं होता किन्तु जुआ में लगाने के बाद पता लगता हूँ रसनेन्द्रिय बैठी हूँ जो छह प्रकार के रस होते हैं मधुरा अम्ला लवण कटु कसाय तिक्त तो छह प्रकार के रस होते हैं उसको रस स्वाद स्वाद कहते हैं उसको रस बोलते हैं शास्त्री है। तो सड़ रस इसका विषय होता है रसनेन्द्रिय का रस ग्रहण करना काम है उसका ग्रहण से विषय गंध ग्रहण का ग्रहण इंद्रिय का विषय होता है गंध ग्रहण करना दुर्गंध और सुगंध दो प्रकार के गंध होते हैं तो ग्रहण ग्रहणेन्द्रिय के द्वारा होता है उसका विषय रूप गंध ग्रहण करना ये पांच ज्ञान इंद्रिय के तीन तरह से हमने देखा इंद्रिय पांच हैं उनके देवता पांच हैं और उनका विषय भी पांच है अलग अलग अब आगे हम देखेंगे कर्म इंद्रियों के बारे में देखेंगे वहां भी तीन दिन होंगे इंद्रिय होगी देवता होगा विषय होगा कर्म इंद्रिय में वैसे होते कर्म इन्द्रिया हैं कौन है, है कर्म इंद्रिया कहते बाघ पाणी पाद पायु उपस्थानी पंच कर्मेन्द्रिया कहा बाघ माने बाणी बाघ इंद्रिया और पानी का अर्थ हाथ पाद माने गुदा पाद माने पैर और पायु माने गुदा उपस्थ माने होता है लिंग ये पांच को कहते हैं कर्म ये पांच है बाणी है पैर हाथ है पैर है और पायु का अर्थ होता है गुदा और उपस्थ माने लिंग ये पांच होते हैं कर्म पंचकर्म गया अब इनके देवता भी एक एक एक-एक देवता एक हैं। बाणी का बाचो देवता बन्ही का अग्नि है बाणी का देवता क्या है अग्नि बाणी के देवता अग्नि है अग्नि जब तक उपकार करे तब तक बाणी बोल पाती है बाचो देवता बन्ही हस्तोर इंद्र दोनों दो हाथ है ना इसलिए हस्तयो का हाथों का देवता होता इंद्र इंद्र देवता है पादयोर विष्णु और पैर के देवता होते हैं विष्णु पैर के देवता होते हैं विष्णु और पायुर मृत्यु दुदा का देवता मृत्यु है और उपस्थस् प्रजापति और लिंगा जो उपस्थ है उसका देवता है प्रजापति यूपी कर्मेन्द्रिय देवता से कर्मेन्द्रिय के देवता हो गए कर्मेन्द्रिया का ज्ञान करा दिया कर्मेन्द्रियों के देवता का ज्ञान कराया अब उनका विषय कर्मेन्द्रियों का विषय क्या है वाणी का विषय कोई देखना नहीं होता है सुनना नहीं होता है क्या होता है उसको बोलना बातो विषय भाषण वाणी का विषय बोलना भाषण माने बोलना और पायोर विषय वस्तु ग्रहण और हाथों का विषय होता है दोनों हाथ का विषय वस्तु को पकड़ना या हाथ काम करता है वस्तु का ग्रहण करना और पालयोर विषय कमन मृत्यु देवता क्या है हो गया। उसके बाद क्या दिया यो तो ये तो ये विषय दे रहे हैं आप देवता हो गए ना पूरे पायु पहले दिया है मृत्यु दिया है। आगे विषय देते हैं बातों विषय भाषण का पाणी का विषय होता है बोलना पायो विषय वस्तु ग्रहण हाथ का विषय होता है वस्तु ग्रहण करना स्वामी तो जी अपना मोहन आ रहा है बोलिए हाँ जी हाँ मिला तो मिला मना किया बहुत परेशान किया गाड़ी भेज दूंगा बोल रहे साढ़े नौ बजे और सभी माने क्या मोहन आएगा मैं आऊंगा वो भी तो कैसे आए यहाँ भी तो कोई व्यक्ति तो चाहिए ना कोई बात नहीं वो यहाँ रहेगा यहाँ पर यहाँ भी ऐसा नियम बनाया हुआ है थोड़ा बनाने का गंगा जी को भोग लगाने का ऐसा बनाया हुआ है तो गोविंद इधर ही रहेगा नहीं भोग लगाते हैं ना गंगा जी को थोड़ा अच्छा चलो बोलता हूँ ठीक ओम ाम चलो तो पानी का विषय वस्तुग्रहण है पादोर विषय गमन चलना पैर का विषय होता है चलना माने पाद इंद्रिय जब तक इसमें रहेगी तब तक चलना होता है किसी किसी व्यक्ति के पैर को देखता है कि तो चलना होता है ना इंद्रिय छोड़ दिया है क्या इंद्रिया पैर का इंद्रिया नहीं है वहां खाली पैर मांग सही छोड़ सही गए ऐसा और पायोर विषय मलत्याग है बुदा का विषय होता है मलत्याग करना उसका विषय है हो मलत्याग और किसी से नहीं होगा गुदा से ही होगा उसका विषय है वो और उपस्थ्य विषय आनंद उपस्थ का विषय आनंद होता, होता है आनंद वाले सुख ऐसा विषय होता है इधर विचार नहीं रखते समय होता